मुक्ति और उसके उपाय शुभ इच्छा और ब्रह्म विचार अग्रहीत महापीठम विचार कुसुम्रुम चिंता वात्याबंती न स्थिर स्थिति बद्ध मूल न होते हुए भी स्थिर स्थान या स्थिति को प्राप्त ब्रह्म विचार युक्त वृक्ष को चिंता रूप वायु चालित या विचलित नहीं कर पाती है यदि किसी सत्य को अपने तन में विशेष रूप में विचार किए बिना केवल शास्त्रीय उपदेश या बड़े लोगों के मत को जानकर अपने हृदय में प्रतिष्ठित किया जाए तो परीक्षा के तूफान के आने पर यह सत्य कभी भी हृदय में स्थिर नहीं रह सकता बहुत से क्षुद्र लोग प्रतिदिन नए नए मतवादों के वशीभूत होते दिखाई देते हैं इसका एकमात्र कारण यह है कि उनके मन में किसी गंभीर विषय का सम्यक विवेचन करने की क्षमता नहीं होती अतएव परब्रह्म की साधना द्वारा मुक्ति लाभ के इच्छुक किसी व्यक्ति को किसी शास्त्र विशेष व्यक्ति या संप्रदाय विशेष के मत या सिद्धांत को त्रुटि रहित जानकर उसमें विश्वास नहीं करना चाहिए सम्यक युक्ति की सहायता से सभी विषयों का सभी प्रकार से विचार करने के बाद जिसका सत्य के रूप में बोध हो उसे पूर्वक स्वीकार करना चाहिए अगुणभ्य महभ्य शास्त्रेभ्य कुशलो नर सर्वतार पुष्पेभ्य इव षट पद मधुमक्खी जिस प्रकार से पुष्पों से सार ग्रहण करती है उसी प्रकार धीर कुशल व्यक्ति को छोटे बड़े सभी शास्त्रों से सार ग्रहण करना चाहिए इस पद्धति के द्वारा शास्त्र से सत्य का निर्णय करने को आजकल हमारे देश में बहुत से लोग शास्त्र विरुद्ध समझते हैं लेकिन ऐसी बात नहीं है शास्त्र का उपदेश ही यह है केवल शास्त्र माश्रित न कर्तव्य निर्णय युक्तहीन विचारे तो धर्महानि प्रजाते मनुस्मृति अर्थात केवल शास्त्र मात्र के आधार पर कर्तव्य का निर्णय न करें। युक्ति की भी सहायता लेनी चाहिए क्योंकि युक्ति ही इन विचार से धर्म की हानि होती है युक्तिपादेय वचन बाल का अन्य तृणम एवं त्याज अप्युक्त पद्मजन्मना बालक द्वारा कहा गया युक्ति युक्त वाक्य पूर्वक अवश्य ग्रहण करना चाहिए किंतु ब्रह्मा द्वारा भी कही गई कर बात को तीर्ण के समान त्याग देना चाहिए विशेषतः यदि पुरातन काल से सभी विचार त्याग कर अंधविश्वास के हो, के वशीभूत केवल शास्त्रों के उपदेशों का ही अनुगमन करते तो ऋषियों और मुनियों के बीच मतों की इतनी भिन्नता नहीं होती इस विषय में व्यास ने कहा है तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नास मत न भिन्नम धर्म से तत्व गुहाजा महाजनो ये नपन्था अष्टाव्र ने कहा है ना मत महर्षिगण साधूना योगिना तथा दृष्टानुर्वेदमापन्न कौन साम्यतिमा लेकिन ब्रह्म विचार करनी है यह सोचकर कोई कुतर्क का अवलंबन ना ले क्योंकि ऐसा करने पर बिंदुमात्र उपकार नहीं बल्कि केवल अनिष्ट ही होता है शास्त्रकारों ने भी इस विषय में हमें विशेष रूप से सावधान किया है साधक अपने मन में स्वयं विचार करे और जिस जिस विषय में वे निर्णय ना ले पाए अथवा जिसमें उन्हें संदेह हो उसको समझने के लिए ज्ञानियों के साथ उस विषय में विवेचना करें तर्क में न पढ़े स्वान्विश्वास तर्क्यन स्थित कथम तारकिक मन तत्व बुद्ध्याय तर्केदेक्ष सती स्वाभूतुसारेणता पर पर विश्वास न होने तार्किक गण कैसे तर्क के द्वारा तत्व निश्चय कर सकते हैं क्योंकि तर्क की कोई सीमा या समाप्ति नहीं है अर्थात एक व्यक्ति तर्क द्वारा एक निश्चय करता है तो दूसरा व्यक्ति उसका खंडन कर दूसरे निर्णय पर पहुंचता है भले ही केवल तर्क द्वारा तत्व निश्चय न हो सके भी बुद्धि में धारणा करने के लिए यदि संभावित तर्क आवश्यक हो, तो अपनी अनुभूति के के अनुसार तर्क युक्त आलोचना भले ही करे, पर किसी प्रकार कुतर्क का न लेवे, क्योंकि कुतर्क के द्वारा तत्व निश्चय तो दूर पूर्ण अनर्थ ही होता है अब कितने दिन तक विचार करना चाहिए इसकी सीमा बताई जा रही है मात्मरी। जब तक ब्रह्म में अवस्थिति न हो तब तक उसका विचार करना चाहिए परमार्थ फलायच ब्रह्म विश्रांति पर्यत विचारो तवा नघ जब तक समस्त ब्रह्म की शांति परमार्थ फल की प्राप्ति तथा ब्रह्म में चित्त की विश्रांति नहीं हो जाती तब तक हे पापरित तुम्हारा ब्रह्म विचार होवे परोक्षा चा परोक्षे विद्या परोक्ष विद्या तो विचारो समाप्यते विचार के द्वारा दो प्रकार की परमार्थ विद्या उत्पन्न होती है परोक्ष और अपरोक्ष इसमें से परोक्ष ज्ञान होने पर भी जब तक अपरोक्ष ज्ञान न हो तब तक विचार करें अपरोक्ष ज्ञान होने पर विचार की समाप्ति होती है विचार मरण नैवात्म लभेत चेत जन्मांतरे लभे तिब्द्यक्ष सती पंचदशी यदि मृत्यु पर्यत विचार करने पर भी आत्मलाभ न हो तो भी वह निरर्थक नहीं होता क्योंकि इस जीवन में न हो पर प्रतिबंध के क्षय होने पर यह जन्मांतर में प्राप्त होता है